बैरागी चित्तौड़ ये चित्तौड़ है जिसके नाम से जीवन में एक त्वरा उठती है एक हुक बरबस हृदय को मसूस डालती है किंतु जिसने अपनी आंखों से देखा है उनकी दृष्टि भावनाएं बनकर लेखनी में उतर जाया करती हैं और फिर कागजों के कलेजे कांपने लग जाया करते हैं इतिहास के इतने कागज रंगने पर भी क्या दुर्ग की दर्दनाक कहानी का किसी ने छोर भी पाया है क्या फसलाने से भी कोई व्यथा मिट सकती है क्या सहलाने से भी दर्द समाप्त हो सकता है चित्तौड़ स्वयं एक कहानी एक दर्द भरी दास्तान है एक उपेक्षित किंतु महान कौम का महाकाव्य है जो कागजों पर नहीं इतिहास के भुलाए हुए महाकवियों द्वारा पत्थरों पर लिखा गया है पत्थर की लकीरों की ही भांति है वे कहानियां जो न समय की आंधी से अब तक मिट सकी हैं और न विस्मृति की वर्षा से धुल सकी हैं। स्टेशन पर हमें छोड़कर रेलगाड़ी विदा होते हुए कहती है आओ पथिक, जाकर देखो वहां वे बहादुर लोग सो रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे देश धर्म और जाति के लिए तुम्हारी संस्कृति और परंपरा के लिए बड़े से बड़े त्याग को भी छोटा कर दिखाया है उन देशभक्तों को मेरा भक्ति पूर्वक प्रणाम कहना इतिहास की क्रीड़ा स्थली मेवाड़ भूमि के ऊबड़ खाबड़ मगरों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच आकाश को कुरीदता गुमसुम हुआ दौड़ का ये गौरवशाली दुर्ग ऐसे खड़ा है जैसे किसी अजेय शक्ति से पराजित होकर अपने गण और अनुचरों के बीच भगवान शिव किम कर्तव्य मूड से खड़े विजय की कामना में किसी विस्मृत सिद्धि की पुनः प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हों। इस दुर्ग के भी कभी सुनहरे दिन थे चांदनी रातें थी वैभव संपत्ति की अटखेलियों की बहारे थी मंगल संगीत और उत्सवों की रितुए थीं। हाँ वो मंगल श्री ही थी पर आज चुकी है एक, एक वीरता थी, जो समर भूमि में रक्त से लतपथ हो अब जीवन की अंतिम घड़िया गिन रही है श्री विहीन अवस्था में भी वो बाहें पसार कर आपका स्वागत कर रहा है दुर्दिन की निराशा में भी अतिथि सत्कार की परंपरा को नहीं भूला है काल और परिस्थितियों की विजय इनकी मुस्कुराहट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी है वो मुस्कुराकर आपसे आग्रह कर रहा है आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है पत्थरों की कारीगरी और कला के पार की हो तो भीतर जाकर परीक्षा करो कि ये पत्थर बड़े कि उनके कारीगर जाओ और पहचानो इस कला और कलाकारों में कौन बड़ा है और यदि तुम मनुष्य की भावनाओं के जौहरी हो तो आओ मेरे हृदय की तड़पन को देखो संपत्ति और विपत्ति का समन्वय देखो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में कचोटी हुई इस भूमि को देखो इतिहास पढ़ो और यहां आकर उसके क्षत विक्षत भगनावशेष देखो अभी तो उसके चरण चिन्ह ही नहीं मिटे हैं भीतर आकर पहचानो कहीं तुम्हारा भी कोई निशान है अभी अभी वो आग बुझकर राख हुई है ढूंढो तुम्हारी ही किसी मां बहन की जली हुई चूड़िया इधर उधर बिखरी हुई न पड़ी हों, ये दीवालें कल तक बोलती थीं, कहीं उस पर तुम्हारा ही कोई शब्द अटका हुआ न पड़ा हो द्वार के पास ही दो स्मारक खड़े हैं दर्शक उनकी भाषा समझने की चेष्टा में ठिठक कर खड़ा हो जाता है पर रावत बाघ सिंह की भाषा कौन समझ सकता है कौन समझ पाएगा उस वीर पुरुष के अरमानों को जो इस दुर्ग से एक दिन निर्वासित हो गया था आक्रांता से लड़ता हुआ उसी दुर्ग के प्रथम द्वार पर अपना स्मारक बना सकने में सफल हुआ हो समझ भी कैसे सकता है जब देश पर छाई हुई विपत्ति के समय समाज के समक्ष व्यक्ति के मान अपमान को तिलांजलि देना सिखाने वाले उस समाज की भाषा वर्षो से लुप्त हो गई है दर्शक की अबोध बेबसी पर दुर्ग की मूक वेदना कहती है तनिक और आगे बढ़कर देखो यहाँ का एक एक पत्थर अवशेष है अभी से कैसी है ये जयमल और कल्लूजी की छत्रिया हैं। कर्तव्य जैसी दुर्भाग्य से पछाड़ खाकर राह पर पड़ा हुआ कराह रहा हो उस कराते हुए दर्द पर शिल्पी ने छतरी को सौंदर्य देना चाहा है किंतु वो कौन सी सुंदरता है जो जयमल की छतरी पर चढ़कर लज्जित नहीं होगी वो सौंदर्य तो क्षमा मांग रहा है मुझे तो विवश बनाकर शिल्पी ने लगा दिया है इस छतरी का सौंदर्य तो केवल जयमल और कल्लूजी हैं, और अब उनकी यादगार ही इस छत्री का सौंदर्य है यादगार देश प्रेम के मतवाले जयमल की यादगार जिसने घायल होकर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा उस युद्ध की यादगार जब एक घोड़े पर नहीं चढ़ सके तो कल्लू जी के कंधों पर चढ़कर युद्ध करने लगे थे उस केसरिया पाने की यादगार जिस पर बहता लाल रक्त जैसे शौर्य के घोड़े पर क्रोध सवार हो रहा हो हाँ, जहा वीर जयमल ने महाकाल की पूजा में अपने जीवन प्रसून को सदा के लिए चढ़ा दिया आज भी एक दो तो पुल समाधि पर रो रहे हैं बावले साधकों ये देवता हमारे जैसे पुलों से प्रसन्न नहीं होता ये तो स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए मिटा था यदि तो तुम्हारे पास भी ऐसी ही कोई भावना हो तो वो चढ़ाओ छोड़ो ये संपत्ति भी लुट चुकी आगे चलो ये दुर्ग का अंतिम द्वार है जहां प्राणों की बाजी लग जाया करती थी जवानी मृत्यु को धाराशाही कर दिया करती थी कर्तव्य यहां यौवन की कलाईया पकड़ पकड़कर मरोड़ दिया करता था उमंगे यहां तलवार की धार पर नाचने लग जाया करती थी विलास वैभव और सुख यहां उदासीन होकर धक्के खाया करते थे ये वही द्वार है वही द्वार है जहां मस्ती मस्त हो जाया करती थी अब सिर्फ यादगार पड़ी हुई सिसक रही है समय ने उसका सुहाग छीन लिया है ये वही द्वार है जहां जिंदगी उन्मुक्त हो जाया करती थी आज तो सिर्फ मौत तड़प रही है अलबेलों ने उसकी छाती का सारा रक्त पी लिया है ये वही द्वार है जहां बनते और बिगड़ते हुए सैकड़ों इतिहासों ने राज्य लक्ष्मीयों के भाग्य पहुंच डाले पर इस समय कुछ उपेक्षित सी भूले अपना अंतिम दम तोड़ रही है द्वार में प्रविष्ट होते ही ये भत्ता का स्मारक है काल की निर्दय शमा पर चढ़ा हुआ मासूम परवाना कर्तव्य की आंख करतब का हुआ दर्दिला आंसू सृष्टि की सुख भरी नींद का प्रभात कालीन अधूरा स्वप्न मानवता की टहनी पर खिलने से पहले मुरझाया हुआ एक निर्दोष विधाता के निष्पाप निष्पापू का अभागा परिणाम स्मरक की फटी पुरानी लज्जा में सिक सिमटकर सो रहा है अनंत नित्रा में मत जगाओ कुचले हुए भाग्य के अधूरे अरमानों की कहीं होली न खेल जाए बहता हुआ आंसू कहीं आग का शोला न बन जाए किसी महान संकल्प का कोई अभागा परिणाम भाग्य से बदला लेने के लिए कहीं दहक न उठे शत्रु का जिसने खुली छाती मुकाबला किया उसी की वेदना सो रही है जरा चुप वो कहीं अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी न हो जाए संसार के इस उपेक्षित एकांत में स्मृति में चौनी खेल रही है। सदियों पहले यहां एक छोटा सा हाथियों से टकराता हुआ तीखी तलवारों से खेल खिलाता हुआ खून से लत पत होकर भी जब मेवाड़ की स्वतंत्रता को नहीं बचा सका तब मौत ने क्षत्रिय जाति को उस दिन उलाहना दिया था लोग मुझे क्रूर कहते हैं ये मेरा दुर्भाग्य है पर एक क्षत्रिय जाति तो मुझसे भी कितनी क्रूर है जो ऐसे सपूतों से अपनी ओख खाली कर मुझे सौंप रही है मुझे निर्दयी कहा जाता है पर मेरी गोद में जो भी आता है मैं तब थपा कर उसे अनंत निद्रा में सुला देती हूँ दूसरी ओर तू है जो उदारता की जननी कहलाती है पर तेरी गोद में जो आता है उसे ही तो आग में झोंक देती है पर क्षत्रिय जाति ने मृत्यु के उलाहने का कोई उत्तर नहीं दिया उसे उत्तर देने का अवकाश ही नहीं उसका अस्तित्व तो ही उसका उत्तर है जब मौत ने उदास होकर होनहार से प्रार्थना की थी मत भूलना होनहार स्वतंत्रता के अमर पुजारियों में इस छोटे से बालक का नाम लिखना न ना भूलना मौत कहती गई जाति की कोख खाली होती गई होनहार की कलम चलती गई तीनों में होड़ चल रही थी कोई नहीं थका कोई नहीं थका थका केवल इतिहास जो उपेक्षा की गोद में पड़ा हुआ अपनी ही छाती के घावों पर कराह रहा है हाँ ऐसी जगह जहाँ इतिहास कराह रहा है किसी दिन मृत्यु और कर्तव्य का पाणी ग्रहण हुआ था यज्ञ कुंड में होनहार की अंतिम आहूति अग्नि के साथ अभी तक फड़क रही है अतलेवे की मेहंदी अपमानित हुई सी विवाह मंडप में बिखरी पड़ी हुई है चलो आगे बढ़ो